स्वामी अद्भुतानंद यह भी उनकी निद्रा जय की पराकाष्ठा नहीं थी दक्षिणेश्वर में एक दिन रात्रि के प्रथम पहर में उनके निद्रा विभूत हो जाने पर ठाकुर ने उनकी भर्सना की इससे लाटू ने अपने मन को खूब धिक्कारते हुए उसी रात से निद्रा के विरोध में ठीक ठीक युद्ध छेड़ दिया इसके बाद से वे प्राय संपूर्ण रात ध्यान धारणा में बिताते और दिन में थोड़ा बहुत विश्राम कर लेते थे हृदय की अभिलाषा कई बार बाहर की छोटी चीजों के सहारे अभिव्यक्त हुआ करती है अठारह सौ ईस्वी में एक दिन लाटू अपने समवयस्कों के साथ गोलोकधाम खेल रहे थे सौभाग्यवश पहली ही चाल में सातों चित पड़ी और उनकी गोटी बिल्कुल गोलोकधाम में पहुंच गई इस पर उनके आनंद का ठिकाना न रहा इसी समय ठाकुर भी वहाँ आ पहुँचे और मुक्तिकामी लाटू के अंतर की अभिलाषा इस प्रकार एक साधारण से खेल के माध्यम से व्यक्त होते देखकर कर वे भी आनंदित हुए ठाकुर के सानिध्य में लाटू को एक लाभ तो यह हुआ कि वे उनके साथ कलकत्ते के अनेक शिक्षित व्यक्तियों के घरों में जाते हुए समाज की संस्कृति से सुपरचित हो गए और इस प्रकार स्कूली विद्या के न होते हुए भी सभी विषयों में उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई लाटू बड़े ही सरल थे अपनी दुर्बलता की बातें वे निशंकोच ठाकुर से कह दिया करते थे क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इन सर्वज्ञ पुरुष से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता ठाकुर भी अपने इस सरल शिष्य को सरल पथ से ही ले जा रहे थे जीव प्रकृति के संस्कार साधक को आसानी से नहीं छोड़ते एक दिन लाटू के अंतर में आशक्ति की अग्नि इतने प्रबल रूप से दहक उठी के नाम जब में बिल्कुल असमर्थ होकर उन्होंने ठाकुर की शरण ली ठाकुर ने सब सुनकर कहा वह तो आता जाता रहेगा पर नाम को न ना छोड़ना ठाकुर के उपदेश की सहायता से वे अपने मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए थे ठाकुर के श्रीमुख से भिक्षा की प्रशंसा सुनकर नाटू बीच बीच में भिक्षाटन के लिए बाहर जाया करते थे एक बार स्थान महात्मा के बारे में सुनकर उन्हें तीर्थ दर्शन की भी इच्छा हुई ठाकुर ने उनके मन का भाव समझते हुए कहा, यहां का प्रसादी अन्न छोड़कर जाएगा? यदि कहीं जाना ही हो, तो कलकत्ते में राम के घर हो आप लाटू कलकत्ता गए परंतु ठाकुर को छोड़कर वहाँ अधिक दिन नहीं रह सके शीघ्र ही वे लौट आए परंतु इसके बाद लाटू की परीक्षा लेने तथा उनके मन को और भी अधिक अंतर्मुख बनाने के उद्देश्य से ठाकुर उन्हें मानो कुछ दूर दूर रखने लगे इस दुख से लाटू के हृदय में तीव्र वेदना होने लगी अंत में माताजी की शरण लेने पर उन्हें शांतता मिली और ठाकुर ने भी उन्हें पहले की ही तरह पुनः स्वीकार किया लाटू में कई बातें बड़ी विचित्र थी पर ठाकुर उन्हें स्नेह की दृष्टि से ही देखते थे दक्षिणेश्वर निवास काल में प्रातः काल नींद खुलने पर लाटू सर्वप्रथम ठाकुर का दर्शन करते थे उस समय ठाकुर यदि अपने कमरे में न रहते तो वे किसी दूसरे को पहले देख लेने के भय से आंखें मुँदे हुए ही पुकारा करते थे आप किधर चले गए अंत में ठाकुर आकर उन्हें दर्शन देते थे ठाकुर के कहने पर युवक भक्तगण कीर्तन में भाग लेते और साथ ही नृत्य भी करते थे एक दिन ठाकुर ने जगदम्बा से कहा माँ यदि तेरी इच्छा हो तो इन लड़कों को थोड़ा भावावेश आदि हो इसके बाद ही विष्णु मंदिर में कीर्तन के समय लाटू भावावेश में ऐसा हंकार करने लगे कि सारा मंदिर प्रतिध्वनि से भर गया एक दिन श्री रामकृष्ण के कमरे में कीर्तन खूब जमा था कीर्तन के बाद खोखा महाराज ने उनसे पूछा आज जो कीर्तन हुआ उसमें किसको ठीक ठीक भावावेश हुआ था ठाकुर ने थोड़ा सोच कर कहा आज लाटू को ही ठीक ठीक भाव भावावेश हुआ बाकी सबको थोड़ा थोड़ा हुआ था परंतु ठाकुर को अति कहीं भी पसंद नहीं था अतः एक दिन उन्होंने लाटू को सावधान कर दिया अरे ज़्यादा नाचना कूदना अच्छा नहीं उससे कभी कभी भाव भंग हो जाता है भाव को गुप्त न रख सकने से वह अंतर्मुखी नहीं होना चाहता